स्मृदुराल करुणाल नमा भगवत्द शंकर लोकशंक शंकर शंकरचार्यवं बातराय भाष्य कृत वंदे भगवंदो पुनः पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्ति भेद दक्षिण आज की राजके ओम नमो नारायण है ब्रह्मसूत्र तृतीयाध्याय चतुर्थ पाद में परामर्शाधिकरण इसमें सिद्धांत भाष्य पर प्रकृतार्थ विवरण कि कुछ विस्तार टीका चल रहे हैं ब्रह्म संस्थ अमृतत्व इस वाक्य में जो ब्रह्म संस्थ शब्द आया है इसको लेकर के ये चिंतन हुआ कि इस ब्रह्म संस्थ शब्द से गृहस्थादि आश्रमों में किसी एक को लेना चाहिए अथवा ये अलग से संन्यास्रम का विधान है या नहीं सिद्धांजी ने कहा कि ये क्रम से देखने पर ब्रह्म संस्थ शब्द संन्यासाश्रम का ही विधान करता है भले ही परामर्श का परामर्श के द्वारा हो तो भी अन्य विधि प्राप्त न होने पर विधान मान लिया जाता है जैसे कर्मकांड में होता है का दृष्टांत दिया था उस पर प्रगढ़ार्थ विवरणकार ने नियमों को लेकर के शास्त्र में सन्यास विधान का कर्तव्यों का नियमों को लेकर के दो पक्षों का विचार किया एक तो विद्वत सन्यासी जिनको परिपक्व सन्यासी भी कहा जाता है जो परमहंस परम कोटि में आते हैं और दूसरे विविदुषु सन्यासी, अब विद्या प्राप्त करने के लिए ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नरत है उसके लिए जिन साधनों का विधान शास्त्रों में प्राप्त होता है उनके अनुसार जीवन चलाना है तो ये को तो नियमादि से बाहर रखा उनके लिए कहा कि धर्मा धर्माधर्म इत्यादि कोई भी विधान नियम कुछ भी नहीं है क्योंकि वो पहले विद्वान हो चुके हैं वो कृतार्थ है कार्य उनका सिद्ध हो चुका केवल लिंगधारण की के दृष्टि से वो संन्यास लेते हैं या शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए परंपरा को बनाए रखने के लिए संन्यास ग्रहण करते जैसे आज निवल की आदि ऋषियों ने किया अनेकों आधुनिक काल में भी बहुत सारे ऋषियां हैं और दूसरे जो विविध विविधषु हैं, उनके लिए तो श्रवण मनन आदि सारे नियमों का पालन करना है आश्रम के अनुसार विहित आवश्यक शौचाली नियमों का भी पालन करना है लोक व्यवहार शास्त्र व्यवहार जो विधान के अनुसार है यथावत उनका पालन करना है और जीवन का उद्देश्य तो तुम पदार्थ विवेकाया संयास सर्वकर्माणाम श्रुत्या विधि अदेय तत्यागी भवेत ये कहा था कि त्व पदार्थ के विवेक के लिए जिज्ञासा उसी के लिए है उसके विवेक के लिए ही यह सन्यास ग्रहण किया है इसलिए उसका परिपालन न करता हो तो अवश्य ही वो पतित हो जाएगा तो यहां सर्वकर्म सन्यास के विधान में सर्वकर्म सन्यास ये सर्वकर्म से सर्व शब्द से किन किन को लेना चाहिए इस विषय पर ये प्रगड़ार्थ विवरणकार का पक्ष है तो इस पर श्रुति के अनुसार भी कहा न्यास ब्रह्मा ब्रह्मा ही पर इत्यादि वाक्य आया जिसका अर्थ टीका में हो गया अब इन वाक्यों पर न्यास न्यास एव अत्यजयत सभी तपस्याओं में सन्यास रूप जो तपस्या है जो आजीवन के लिए होता है पूरे जीवन के ठण ठण में यह व्रत धारण होता है ऐसा जो संन्यास है उसको सबसे श्रेष्ठ तप में कहा गया सबसे बड़ा त्याग है अन्य अन्य भी त्याग होते हैं जैसे दान आदि करते हैं तो धन आदि की त्याग है कन्यादान है अन्नदान है भूदान है गोदान है ऐसे बहुत सारे दान हैं। लेकिन यहां तो सब कुछ दान करता है सब कुछ त्यागता है ये दान भी नहीं करता त्यागता है क्योंकि दान करने में स्वतः त्याग करने में अंदर होता है दान करने का अर्थ होता है आप उससे कुछ पुण्य आवश्यक आगे चाहते हैं अग्रिम फल की इच्छा रखते हुए दान करते त्याग में सर्वत त्याग में यहां आगे का कोई फल की इच्छा नहीं इसलिए वो त्याग करते छोड़ देते किसको देना लेना जिसको लेना लेना ऐसा दान का तो विधिवत करना होता है और उसमें फल होगा और त्याग होता है वहां कोई विधि नहीं जब आप त्यागने की इच्छा हो जाए यदि घरे वह विरजे जिस दिन आपको वैराग्य पूर्ण हो गया निश्चित हो गया कि हम ऐसा कर कर सकते हैं करना चाहिए तो उस दिन आप त्याग कर सकते हैं इसलिए आ, ये सन्यासी के विषय में ऐसा ही सर्वसंग सर्वकर्म परित्याग ऐसा कहा जाता है इस प्रकार से परित्याग किया तो ये इसकी स्तुति हो गई कि न्यास ही ब्रह्मा है ऐसे स्तुति की नारायण उपनिषद में महानारायण उपनिषद में और मुंडको उपनिषद में और कैवेल्य उपनिषद में भी है जावाल उपनिषद में सब जगह है अब इसको लेकर के यहां भट्टभास्कर नाम के बड़े विद्वान थे जिन्होंने मीमांसा पर और वेदांत पर वनशदों पर अपनी व्याख्या वक्तव्य दिए हैं अपने कुछ पक्ष रखे तो उनके पक्ष को विचार कर रहे हैं तो यू भास्करेण व्याख्याई जो भास्कर ने ऐसा व्याख्या की क्या कहा कि न्यास शब्देन हिण्य गर्भो भण्य तदुक्तम तद तदुक्त स्मृति विरुद्ध उन्होंने ये न्यास यदि ब्रह्मा इत्यादि में न्यास एव अत्यजयित इत्यादि में जो न्यास शब्द आया है उसको सन्यास अर्थ नहीं लेना चाहते भट्ट कहते हैं कि ये न्यास शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ है हिरण्यगर्भ को न्यास कहा हाग श्रेष्ठ कहा हाग तो उसमें कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा हिरण्य कैसे आएगा तदुक्त स्मृति जो स्मृति का प्रमाण हमने दिया था बहुत सारे स्मृतियों का प्रमाण दिया था कि यहां न्यास शब्द को व्याख्या करते हुए एक स्मृति दिया कर्मणाम बंध हेतुनाम कृदान अगृत सह कुशला कुशलानाम च प्रहारणम न्यास उच्यते स्मृति ऐसे प्रकटार्थ विवर्ण ने स्वयं एक स्मृति दी थी इसके लिए न्यास शब्द का अर्थ की व्याख्या करते हुए और उस स्मृति का विरोध होगा यदि मूल में स्मृति में आए हुए जो न्यास शब्द है उसका हिरण्य गर्भार्थ करेंगे इसलिए वो ठीक नहीं और अन्वयिचा न संगचन और दूसरी बात ये है कि ये जो वाक्य आया है न्यासईदी ब्रह्मा इत्यादि में जो वाक्य आया इसका अन्वय भी नहीं हो पाएगा कि तमाम से न्यास एव अत्यद में हिरण्य को कैसे लाएंगे हां पहले वाले में तो हो सकता है न्यास ब्रह्मा मान हिरण्य ब्रह्मा है ब्रह्मा ही पर गिर पर होता है ऐसा तो सुना है तो न्यास शब्द से बाह तो ब्रह्मा शब्द कहा तो गिरण्य ले सकते लेकिन वेदान्य अवराण्य तपाम से न्यास एवं अत्यो कहा इसका अन्वय नहीं हो पाएगा इसलिए भी ये आपका कहना ठीक नहीं है ऐसी व्याख्या ठीक नहीं है यच्छा अभिदध और दूसरा उन्होंने जो कहा अभिधान मन अभिदौ ये लिटलकार का प्रयोग किया दूसरा जो कथन उनका है क्या है कि शौच आजमन व्याख्यान स्नान भिक्षाड़ि कर्म क्रियते तद विरुद्ध कर्मसन्यासा प्रतिज्ञात ये तो सर्वकर्म संन्यास कहा तो सुनने से लगता है सारे कर्मों को त्याग करना चाहिए ऐसे तो लगता है उसका अर्थ तो ही है सर्वकर्मणाम संन्यास सर्वकर्म संन्यास है सभी कर्मों का सन्यास तब उनको कहना है कि ये तो सर्व कर्म सन्यास यदि होता है तो शौच आचमन व्याख्यान स्नान भिक्षाड़न आदि कर्म क्रिया ये जो कर्म किया जाता है सन्यासी होकर के भी शौच आदि कर्म तो करते ही आचमन करना है आचमन करने का विधान है भोजन में भोजन आदि में फिर भोजन के इसमें और जो दंड धारण करते हैं उनके लिए दंडादि की पूजन और तर्पण अर्पण सब होता है और स्नान भी करना पड़ता है स्नान के बिना भोजन नहीं करना चाहिए ऐसे ऐसे भी नियम बताए और भिक्षार्डन भी नियम बताया है भिक्षाचर्य चरित भिक्षार्डन करना चाहिए तो ये भी तो सब कर्म ही है शौच आचमन व्याख्यान स्नान भिक्षार्डन आदि ये कर्म नहीं क्या आप सर्वकर्म संन्यास त्यागने के लिए बोला तो इन सब कर्मों को त्यागना पड़ेगा और तद विरुद्ध कर्मसन्यास प्रतिज्ञा इन कर्मों के जो अवश्य करना है इन कर्मों के विरुद्ध आप सर्वकर्म संन्यास की प्रतिज्ञा कर रहे हैं ऐसे उन्होंने कहा जो पूर्ववादी है भास्कर आचार्य ने ऐसे कहा यह ठीक नहीं है इसलिए सर्वकर्म संन्यास नहीं हो सकता है क्योंकि इन कर्मों को तो करना ही है सव जाति का तो ये विरुद्ध कदन हो गया तथ प्रदीप विधि अपरिज्ञान विलसित तो उसके उत्तर कहते हैं ये तो आपके आ, ज्ञान के अभाव है यह आपका अज्ञान है या संकुचित ज्ञान होने का लक्षण है कि यह जो प्रदिप्रसव विधि है प्रदिप्रसव विधि में निमित्ता से अप्राप्त विषय की जो विधि होती है उसको प्रदिप्रसव विधि बोलते हैं जो उत्पत्ति विधि भी करते हैं तो निमित्ता निमित्त अन्य कोई निमित्त प्राप्त नहीं है उस समय जो विधान किया जाता है तो निमित्ता अप्राप्त विषय विधि निमित्ता से प्राप्त विषय का विधि नहीं है निमित्ता से अप्राप्त विषय इसको प्रदीप प्रसव विधि ऐसे परिभाषित करते हैं मीमांसक तो प्रदीप प्रसव विधि अपरिज्ञान विलसित में यह आपका जो कहना है ना यह प्रदिप प्रसव विधि को न जानने के कारण निकल पड़ा है विलसी उसी के द्वारा प्रकट हो गया उसी का यह खेल है या प्रदि प्रसव विधि को नहीं जानता है इसीलिए आपको लगता है कि जब सर्वकर्म सन्यास बोल दिया तो शवजा आजादी सबको छोड़ देना चाहिए कुछ नहीं करना चाहिए ऐसे बहुत भ्रम फैला हुआ है क्यों ये तो पहले तो यह सन्यास लेने के पहले संन्यास क्या है उसमें क्या क्या नियम पालन करना चाहिए उनको पहले सिखा देना चाहिए उसको पहले मन में इतना गौरव तो होना चाहिए मैं क्या करना जा रहा हूं उसको बहुत ही गौरव ढंग से और एक प्रकार से नियम से उनको बताना चाहिए क्यों आजकल जानते ही नहीं और सन्यास लेने के बाद में सोचते हैं कि क्या करना है ऐसा नहीं है पहले उसको जाने कि आपको क्या करना है और क्या क्या पालन करना पड़ेगा उसके लिए आप सहमत हो तभी सन्यास लो नहीं तो मत लो तो ऐसा तो और कोई प्रयोजन है नहीं ना इसका तो इसलिए ये जो प्रतिप्रसव का जो नियम बताया सब कुछ ताकने के बाद जो आप कह रहे हैं ये आपको ना जानने के आप इस विषय में जानकारी नहीं रखते इसलिए निमित्तांधरा अप्राप्त विषयों की विधि प्रतिप्रसव उचित कि निमित्ता अंदर से अप्राप्त जो विधान है वही प्रदिप्रसव प्रदिप्रसव मैंने अन्य निमित्त से प्राप्त नहीं निमित्ता से अप्राप्त कोई निमित्त से कोई विधान होता है और कोई शास्त्र से अन्य कोई विधान होता है और उसको प्राप्त नहीं करता है तो उसको प्रति कहते हैं जैसे यथा जैसा ज्वरा अर्थ से अविशेषण अन्नपानादि प्रतिषेधे भी औषधम विभेदी उसके लिए उदाहरण दे रहे एक व्यक्ति को बहुत ज्र हो गया बुकार हो गया उसको कहा गया कि अन्नपानादि छोड़ दो यानी उपवास करो तो ठीक हो जाएगा ऐसा कहा तो ज्वरा अर्थस्य अविशेषण अविशेष मैंने सामान्य रूप से कहा डॉक्टर ने कहा या वैद्य ने कहा कि अन्नपान आदि का त्याग करो ये कहा तो आपने सुना उसमें अन्न शब्द भी आया पान शब्द भी आया मैंने तो खाना पीना छोड़ दो ऐसा बोल दिया और सब कुछ छोड़ने के लिए बोला और बाद में उसी वैद्य ने दवाई भी दिया दवाई भी पकड़ा दिया अब वो क्या करेंगे तो दवाई तो अन्नपान में आ गया तो पीने की होती है और खाने की होती है अब वो ना खाने का बोल दिया अन्नपान आदि नहीं खाना बोले अब वो ऐसा समझेगा कि ये भी हमको नहीं खाना है इसीलिए वो तो अवश्य है वो ना खाएंगे तो मर जाएगा वो तो वो तो खाना ही पड़ेगा तो ये एक बार तो ना बोल दिया इसका अर्थ नहीं सभी में ना है ये बहुत गड़बड़ होता है और होता है कारण क्या है इसका आप सोशल स्टडी करेंगे तो मालूम होता है कि आजकल जितने भी सन्यास लेते हैं उसका अस्सी प्रतिशत लोगों का ये पहले आश्रम में जो यहां से आते हैं जिसको हम पूर्वाश्रम कहते हैं यहां से आता है वहां कोई आचार विचार नहीं रहता वो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन नहीं किया तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम में जिन नियमों का पालन करना चाहिए कैसा रहना चाहिए खाना कैसे चाहिए पीना कैसे चाहिए बैठना कैसे चाहिए यहां आके हमको सबको सिखाना पड़ता है क्यों कुछ पता ही नहीं स्नान कैसे करना चाहिए पता नहीं है जो, जो सोना सुबह से लेकर के शाम तक का जो नियम है कुछ भी पता नहीं है अब वो कुछ भी पता नहीं होने से वो सोचता है कि हमें कुछ तो पता नहीं है ये सब करना कुछ पता नहीं बोलते हैं हम सीधा सन्यास लेंगे तो ये सब करना नहीं पड़ेगा ऐसा सोचता है ऐसा पक्का आप पूछो किसी को वो बोलता है सन्यास लेने के बाद तो कुछ नहीं करना है इसलिए हम सीधा संन्यास लेंगे हम ब्रह्मचर्य का भी पालन नहीं करना चाहेंगे और कोई भी नियम का पालन नहीं करना हमको सीधा तो सन्यास होने के बाद कोई कर्म नहीं करना पड़ेगा ना ऐसा सोचता है बिल्कुल मूर्खधा ये इतना गलत प्रचार किया क्योंकि वो तो बताने वाले भी नहीं जानते कि वो क्या बोल रहा है। और ये ऐसे हो गया तो जो उसकी रक्षा करेगी ये नियम किसके लिए हमारी रक्षा के लिए ये खाली संन्यास का नियम या वर्णाश्रम नियम नहीं जो आजकल जो कानून बने हुए हैं जो हमारे लो है जो संविधान है वो किसके लिए वो संविधान इसलिए बने राज्य की रक्षा के लिए राज्य में जो जनता राज्य की रक्षा बने केवल धरती की के रक्षा नहीं है वो जो जनता है जनता की रक्षा के लिए कि आप कानून के नियम के अनुसार हो जाए करके काम करेंगे जीवन चलाएंगे तो आपको सामाजिक दृष्टि से प्रोटेक्शन मिले व्यक्तिगत नहीं व्यक्तिगत तो आपको अलग करना है अपनी व्यवस्था कमाना पीना यह अलग करना है लेकिन सामाजिक दृष्टि से राजनीति की दृष्टि से राज्य की दृष्टि से आप सुरक्षित रहेंगे तो सब राज्य सुरक्षित रहेगा इसके लिए नियम बता दें पुलिस को इसलिए रखिए भौजी को इसलिए रखें भौजी क्यों रखा है? इसी के लिए रखा है, रक्षा के लिए तो कानून का नियम ही यही है कि आपको रक्षा करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य आश्रम में इन नियमों का पालन करो ऐसा ऐसा आप जीवन चलाओ ऐसा संध्या करो ऐसा पूजा करो ऐसा करो ये सब क्यों बता रहा है कि उसको इसलिए कि आपको उसी से रक्षा होगी केवल बाह्य दृष्टि से नहीं आपके शारीरिक दृष्टि से मानसिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से सभी तल पर रक्षा होती इसलिए उन नियमों का पालन करने के लिए गलत है नहीं तो आप करेंगे बाकी तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन जो फल होना चाहिए वो नहीं होगा वो तो वहीं की रक्षा होगी और उसके बाद में ग्रहस्थ में आ गया तो उसका नियम बताया तो वहीं की रक्षा के लिए इसी प्रकार सन्यास में इतने कड़े नियम क्यों रखा इतना आचार विचार क्यों रखा कि सन्यास धर्म की रक्षा के लिए वो आश्रम की रक्षा के लिए वो नहीं रहेंगे तो वो बिगड़ने की संभावना रहती क्योंकि वासना इतनी बलवती होती है इंद्रिया बलवती होती है इंद्रिया अनेक जन्मों से जो है अभ्यास करके कुशल होते हैं विषयों को ऐसे तुरंत पकड़ लेते इसके कारण उन नियमों को पालन करते रहने से आप बचके रहेंगे पूरी संभावना है कि आपके मार्ग अच्छा रहेगा साफ रहेगा इसी के लिए नियम बनाया नियम किसी को परेशान करने के लिए नहीं बनाया इसलिए कहीं अन्नपान आदि का प्रतिषेध कर दिया तो सबका प्रतिषेध हो गया ऐसा नहीं समझना चाहिए आपके सुरक्षा के लिए जो जो कहा गया वो उसको करना ही है ऐसा और अन्यत्र कहा है उसके बारे में विस्तार से तथा सबका त्याग करो ऐसे विधान करने के बाद में यद प्रसव विधि उपाप्त शौजादी तथा कथम न उपादी तो उसी में जो प्रदिप्रसव विधि के अनुसार यानी अन्य निमित्त से आया हुआ विधि नहीं जो सामान्य विधि है उसके अनुसार जो शवजादी नियमों का पालन करना है उनका आपको पालन करना ही पड़ेगा उसके बिना आगे जा ही नहीं सकते और अभी तक का हमारे इतिहास के अनुसार देखें, तो या फिर पुराण में देखो इतिहास में देखो या आध्यात्मिक आचार्यों का जीवन चरित्र देखो कहीं भी ऐसा नहीं है जो मनमानी करते रहे और बाद में ज्ञान प्राप्त हो गया मुक्त हो गया ऐसा कोई किसी का उदाहरण है क्या किसी का नहीं मिल रहा है अब नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब आप कौन से खेत के मूली मूल्य तो जब किसी को भी नहीं हुआ ऐसा तो आपको मनमानी करने से हो जाएगा आपको तो शर्म आना चाहिए कि एक नियम हम पालन नहीं कर पा रहे तो ये हमारी अक्षमता है हमारा समर्थ है ये नहीं कर पा रहे करके आपको शर्म चाहिए ऐसा नहीं कि नियम को तोड़ करके आपको अच्छा लगे ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए कहते हैं कि ये सब कुछ सन्यास है ये कहने पर ये सब विविदुषी की बात हो रही है। वो तो पहले विद्वत्त सन्यासी के लिए अलग कर दिया वो तो अलग ही कैटेगरी में है उनके उनके कोई चर्चा ही नहीं है। लेकिन जो विविदुषु है उसके लिए ये नियमों का पालन करना है सर्वस्व त्याग करो बोल दिया तो अच्छा अब ये सर्वस्व त्याग करने के लिए जो बोला जिसमें जो जो त्याग करने के लिए मुख्य रूप से बोला वो नहीं कर रहे सबसे पहले तो बैंक अकाउंट पैसा इकट्ठा करके रखना नहीं चाहिए सब बैंक अकाउंट पैसे घटा करके रखते हैं वो धन का ही त्याग सबसे बड़ा होता है और घर से संबंध नहीं रखना चाहिए घर से संबंधित कोई कार्य करना नहीं चाहिए बाद में जाकर के आप ना अपने माता के ना पिता के या अपने परिवार के किसी के जो है श्राद्ध आदि कर्म में या कोई भी कर्म में आप भाग नहीं ले सकते वो नहीं लेंगे करके शब्द करके आप संन्यास लेते हैं और उसके बाद वो साकर के सारे घर में सब काम कर सकता है वो, वो उसमें दोष नहीं आता लेकिन सन्यास के लिए जो नियम पालन करने के लिए कहा वो नहीं करेंगे बाकी जो नहीं करने के लिए बोला वो सब करेंगे इसका मतलब क्या है कि जो आपने सुविधा है अपन इसको मैं मनमानी शब्द से कहा कि वो अपने सुविधा है उसके अनुसार हम ले रहे हैं और जो हम हमको अच्छा नहीं लगता वो हम बोलते हैं सर्वस्व त्याग में हो गया वो तो हमने त्याग दिया अरे ये, ये तो पहले त्याग के लिए बोला है वो वो, तो वो नहीं त्यागा कैसे कपड़ा पहनना है कैसे ये करना है यह सब कुछ बोला है तो ये हो गया और कौन हो गया यही कह रहे कि सर्वस्व त्याग सर्वकर्म संस को शंकराचार्य जी ने कहा हम शंकराचार्य जी के परंपरा को मानने वाले हैं, हम सब कुछ करेंगे और जो नहीं करने के लिए बोला वो भी वो करेंगे वो हमारे लिए अच्छा लगता है इसलिए करेंगे सामान्य घटा नहीं करना चाहिए बोला वही घटा करेंगे और कैसे आ, कर सोना चांद आ, सोना आदि जो आभूषण है सोना आदि नहीं पहनने के लिए स्पर्श भी नहीं करने के लिए बोला वो सब करेंगे तो इस प्रकार से आगे पीछे से जो ना बोला है उसको करेंगे और जो करने के लिए बोला है उस पर संशोधन करेंगे और फिर अपने हिसाब से करेंगे इसलिए कह रहे हैं कि विदूष के लिए ऐसा विधान नहीं है आप कैसे कह सकते हैं कि ये सामान्य विधि का नियम का भी पालन नहीं करते नहीं हो सकता तथा च मैत्रायणी ब्राह्मण ये बहुत सारे उदाहरण दे रहे इन्होंने जीवन मुक्ति विवेक जो ग्रंथ है उसमें भी इसी प्रकार विस्तार से मिलता है और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे लेकिन प्रणार्थ विवर्णकार कुछ दूसरे दृष्टि से इसको समझा रहे क्योंकि प्रसंग आ गया तो इसके बारे में कथन करना आवश्यक समझा उन्होंने तो मैत्राणी ब्राह्मण उपनिषद है उसमें कहते हैं अधिक एक, एक परिवृतो मुंडो उदर पात्री अरण्य नित्यो भिक्षार्थी ग्रामम प्रविशेत ये सब वो जो जो करना चाहिए वो बता रहे तो ये परिवराट जो होगा ना एक शाटी यानी एक वस्त्र पहनना चाहिए एक शाटी का अर्थ एक वस्त्र वो ऊपर नीचे मिला करके एक वस्त्र होता है जो चार मीटर के जो लंबे कपड़े होते हैं नीचे ऊपर भी दोनों तो मिला करके पहनते हैं हम लोग तो दो टुकड़ा करके पहनते हैं सुविधा के लिए तो वैसा तो एक साथी परिवर कहा मुंडन करना चाहिए उदरपात्री अरण्य नित्यो उदर को ही मन पेट को ही पात्र बनाया हो और कोई पात्र नहीं रखा हाथ पात्र भी नहीं हाथ में लेता है और पेट में डालता है ये भी तो पात्र है ना बहुत बड़ा पात्र है तो उसी में डालता है तो मुंडो उदरपात्री और अरण्यनित्य हो अरण्य में ही रहता है जो मन विजन जा, जा स्थान में रहता है अरण्य मन हमेशा जंगल नहीं यदि वन कहेंगे तो जंगल होता है वन शब्द प्रयोग करेंगे वो जंगल होता है और अरण्य शब्द का प्रयोग करेंगे तो अरण्य जंगल नहीं होता है जंगल होना जरूरी नहीं है जंगल भी अरण्य है लेकिन विजन जल स्थान जो होगा उसको अरण्य हैं जैसा स्मशान को स्मशान अरण्य बोलते हैं स्मशान में लोग जाते नहीं है तो अरण्य होता है तो विजन स्थान अरण्य कहा जाता है उधर रहना चाहिए एक आंध भिक्षासन करना चाहिए ऐसे भिक्ष के, के लिए ही ग्रामम प्रवेश भिषा के निमित्त ही गांव में प्रवेश करें अन्यथा गांव में प्रवेश ना करें ठीक है असायम असम प्रदक्षिणेना चिगिस्सन सावर्णि भैक्षचरण अभिश्द अभिशस्त पदीवर्ज अयजोपवीति शौच निष्ठा कामेक वैणव इत्यादि मैत्रायणी ब्राह्मण में कहा असायम प्रदक्षिणेना ये जो है ना अपने भूख को मिटाने के लिए सायंकाल तक जो भी आप भिक्षा करते हैं तो आप भिक्षा कर सकते कभी भी आपको करते तो असाय प्रदक्षिणेना भी विचि जो भूख व्यास की चिकित्सा करते हुए आ, क्षुतादि की चिकित्सा करने के लिए जैसा शंग्राचार्य जी ने अपने उपदेश में पंच उपदेश, उपदेश है तो उपदेश पंचरत्न करके उनका स्तोत्र है तो भिक्षौषधम भुज्यताम कहा क्षुद व्याधिश्चिकित्स्यताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यता यह अंतिम जो उपदेश है इसी प्रकार और सार्ववर्णिक भैक्षचरण सभी से भिक्षा ले मैंने कोई जाति विशेष से ही लेना चाहिए ऐसा नहीं सार्वर्णिका सभी कोई भी वर्ण से दीक्षा ले सकते किंतु उसमें यह देखना चाहिए अभिशस्त पदित वर्जितम ये सप्त व्यक्ति यानी किसी शाप से ग्रसित परिवार व्यक्ति से दीक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए आपको मालूम हो गया ये अभिशप्त शस्त है तो उनसे लेना नहीं चाहिए तो अभी सप्त पदित जो पदित है पदित मैंने पापी है तो पाप किया हुआ बहुत भयंकर पाप किया उससे भिक्षा भी नहीं लेना चाहिए कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए हाँ पानी तक नहीं लेना चाहिए वो ऐसा कहा क्योंकि उसका पाप तो मन में रहता है वो जो देगा उसके साथ पाप भी आए ऐसा होता अयज्ञोपविधि यज्ञोपविधि नहीं होना चाहिए ये पहले कहा शौच निष्ठा ये मुख्या है कि शौजादि नियम में निष्ठा हो जिसकी शौजादि नियमों का पालन करता और कामेगम वैणवम दंड मादीता अपनी इच्छा से एक बांस का दंडा अपने हाथ में रखे ये उनके रखने के लिए कहा बाकी इस प्रकार से नहीं बताया तो यहां क्यों इस श्रुति को लाया क्या यज्ञोप विधि होता हुआ भी सौजादी निष्ठा होता है यह कहने के लिए शवजादि का त्याग नहीं कर सकता और जाबाल श्रुतो भी अध परिवराट विवर्णवासा मुंडो अपरिग्रह शुचिर अद्रोही भैक्षान्नो ब्रह्म भूया कल्पदा यह भी स्पष्ट कहा अध परिव्राट जो परिवर्जन करता है वह विवर्णवासा वो विवर्णवास होता है मैंने गिरिगा वस्त्र धारण करता है ऐसा वस्त्र धारण करता है मुंड सिर्फ मुंडाया हुआ होता है अपरिग्रह कोई परिग्रह नहीं रखने वाले कम से कम जो वस्तु चाहिए उसी को रखते हैं बाकी नहीं रखते सूची ही ये का सवजा सूची तो होना ही चाहिए ऐसा नहीं कुछ नहीं रखा आपके पास कुछ नहीं है सवजा का नियम त्यागने के लिए नहीं बोला सूची ही, अद्रोही सूची मन बाह्य आभ्यंतर दोनों शब्द का नियम हो गया अद्रोही किसी को द्रोह नहीं करता भिक्षा नो भिक्षा को ही अन्न बनाया हुआ जो व्यक्ति है ऐसे होगा तो ब्रह्म कल्पदे तब वो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करने योग्य होता है नपवीदा दे प्रदि प्रसवते प्रत्युद अयत्नोपबीदी सन्यास धर्म विधि समय मैत्रायण सुशेषण अयज्ञोपवीदित्व तो सिद्धम अब यहां कोई कह सकता है कि जब सब कुछ त्याग करने के लिए बोला आप तो आप कुछ तो त्याग नहीं कर रहे शौच आदि नियमों को आप रखना चाहते हैं शौच आज ये भिषाटन आदि नियम को रखना चाहते हैं तब पूर्ववादी कह सकता है जब इतना आप रख सकता है। तो सर्वस्व त्याग में से इतना आपने संगोच कर दिया इतने को त्याग नहीं करना है बोला तो उसी के अंतर्गत इतनी विविध शिखा को भी रख सकते अच्छा रहे उसको क्यों त्याग रहे हैं उसको भी रखो ना तो तब उसका उत्तर बोल रहे क्योंकि वो तो कर्म में उसको रखना चाहते हैं बोलते हैं ऐसा होने पर प्रतिप्रसवन नियम से जैसा औषधि पान करना है इसी प्रकार यह भी नियम बताया गया है कि यज्ञप विधि न हो तो कोई भी कर्म में उनका अधिकार नहीं है कोई कार्य नहीं कर सकता तो फिर उसको रखना ठीक है उसमें कोई दोष तो है नहीं अब जब कपड़ा रख सकता है तो धागा रखने में क्या है? वो तो रख सकता है ऐसे तो करके कहा तो बोले नहीं देखो यहां मैत्रायणी में स्पष्ट कहा यज्ञोपविधि ऐसा ही कहा यज्ञोपिधि नहीं होने के लिए कहा फिर वो कैसे रखेंगे इसलिए संन्यास धर्म विधि में यह बताया गया बास्कर श्रुतौ अपि कुटुंब पुत्र दाराश वेदांगानी च सर्वश यज्ञ यज्ञो वेदम च तक मूढ़श्चरे मुनि ही ऐसा कहा क्या क्या त्यागना है अपने कुटुंब को त्यागना है तो परिवार को त्यागना है पुत्र दारांश उसमें पुत्र को भी पत्नी को भी त्यागना पड़ेगा सन्यास के समय में वेदांगानी वेद के जो अंग है यानी ज्योतिषादि जो है ये फिर प्रयोग नहीं करना चाहिए और वेदांगों को भी त्यागते हैं यज्ञम यज्ञोपविदम च यज्ञ को भी त्यागना चाहिए यज्ञोपिद को भी त्यागना चाहिए यह सब करके अमूढ़ ये सब किसके लिए मूर्खता के कारण नहीं त्यागना है समझ करके ये क्यों त्यागा जा रहा है संन्यास क्यों लिया जा रहा है यह किस उद्देश्य से है सब कुछ जान करके त्यागना है मोहित होकर के नहीं करना है कौशीदगी ब्राह्मणी कितने सारे श्रुदियां देखी सशिखान केशान निकृत्य यज्ञोपवीति इतुपक्रम्या शिखा के साथ केशों को यज्ञोपवीद के साथ निकाल दें यज्ञोपवीति किमस्य यज्ञोपवीतम फिर उसके बाद उसका क्या यज्ञोपवीत रहेगा यज्ञोवीद तो निकाल दिया शिखा भी निकाल दिया सब हो गया अब वो यज्ञोपीदी भी नहीं शिखा वाले भी नहीं है तो वो तो फिर हिंदू भी नहीं रहा हाँ? तो फिर कैसे होगा आचार्य कैसे बनेंगे यानी मार्गदर्शन कैसे करेंगे तो धर्म में हमारा यह सब कहा है तब तो कहते हैं उसके सन्यास लेने के बाद में उसका यज्ञोपिध क्या होता है यज्ञोपविधम का आस्तिया। इसका यज्ञोपिध क्या है अस्त्य शिखा यज्ञोपिध क्या है शिखा क्या है कथम चास्त्या उपस्पर्शनमित ये उसका उपस्पर्शन बने ये आचमन आदि करके उपस्पर्शन करते हैं तो संध्या में जो हम करते हैं वो सब क्या है ऐसा पूछा ये सब मुख्य होता है, है। तान हो उसका उत्तर में कहते हैं संस लेने के बाद उसका यत्नोपिध क्या होता है तो कहते यज्ञम यद आत्मध्यानम जो संन्यास लेने के बाद वो आत्मध्यान करता है आत्मचिंतन करता है वो ही उसका यज्ञोविद का काम करता है यज्ञोविद किसके लिए करते तो वेद से संबंध है और ऋषियों से संबंध है यह ध्यान आपके स्मरण में रखने के लिए करते डालते उससे पितृ कर्म भी होता है देव कर्म भी होता है और ऋषि कर्म भी होता है तीनों प्रकार के कर्म के लिए में धारण करते तीन दागा धारण करते इत्यादि तो ये आ, अब यहां जो है ना यहां तो उनका आत्मध्यान ही होता है फिर बोलते हैं सिखा भी निकाल दिया अब शिखा क्या है तो विद्या सिखा जो विद्या है ब्रह्म ज्ञान जो विद्या प्राप्त करते अध्ययन करते हैं वही उसकी शिखा है नीरे सर्वत्र अवस्थित कार्यम निवर्तयंती और वो जलस्पर्श आदि का क्या करेंगे बोलते हैं अन्य सब काम वो कोई आहुदी घी आदि से आग, आहुदी आदि नहीं करता जो कुछ उनको करना है वो सब जल से ही होता हैन्यास लेते समय भी जो तर्पण आदि जो करते हैं सुहाकार करते सब जल से करते तो जल से सब कुछ हो जाता है इसलिए नीरे ही सर्वत्र अवस्थित है जो जल है वो सर्वत्र प्राप्त होता है नहीं तो अन्य सामग्री के लिए तो प्रयत्न करना पड़ेगा उसके लिए धन चाहिए दूध दही घी आदि चाहिए तो बहुत मुश्किल होता है इसलिए वो सब के स्थान पे जल से ही वो सब कुछ कर देता है ऐसा निवर्तन दी थी नेशम वाक्या सर्वत्र सिद्धि मात्रेण प्रहाणम और इतने सारे वाक्यों को आप ये सिद्ध नहीं होता करके ये कोई ठीक नहीं है करके त्याग नहीं कर सकते ये सब वेद के ही वाक्य जा वाला श्रुति है मैत्रायणी ब्राह्मण है कौशीदगी ब्राह्मण है बालकल श्रुति है बाष्कल ये सभी श्रुति है इनमें से सब स्पष्ट कहा इसको कैसे त्याग नहीं सर्वे सर्वशाखा विता तत्त शाखा अध्येतृणाम देश विशेषेश बहुल उपलभात घटिका स्थान से चाह दूसरी बात है कि ये सभी वेद पाठी सभी वेद शाखा के अध्ययन करने वाले नहीं होते कोई विरल विरल से विरन ही होते हैं जो अनेक शाखाओं का एक साथ अध्ययन करता हो जानकार रखता हो तो ऐसे अन्य कोई जानकारी नहीं रखते एक शाखा का भी हो गया तो बहुत बड़ी बात ऐसे में अन्य अन्य शाखाओं में क्या कहा किस विषय में क्या कहा इसकी जानकारी आपको विशेष रूप से लेनी होगी इसीलिए कहा तत्त छाघा अध्यय त्रीणा देश विशेषेश्व अलग अलग देशों में जैसे कृष्ण यजुर्वेद का आ, बहुत चलता है दक्षिण में शुक्ल यजुर्वेद का उत्तर में होता है और आ, कुछ अध्ययता सामवेद के ऐसे पश्चिम गुजरात आदि देशों में सामवेद के भी अध्ययता है तो ऐसा स्थान स्थान में विशेष वेद का अध्ययन होता है विशेष शाखा का अध्ययन होता है सर्वत्र सब प्राप्त नहीं होते और दूसरी बात है समय के लेकर के भी बहुत अंदर होता है समय का मुहूर्त का जो निश्चय करते हैं क्योंकि घटिका स्थान से अनियत जो घटिका है मतलब समय का जो निश्चय करते है पहले घटिका बना देते थे वो घड़ से एक चक्र बनाया जाता था वो उसमें पानी भर के वो पानी ऐसा गिरता रहेगा वो ऐसे घूमता रहेगा ऐसा कुछ था उसी को लेकर के एक घटिकार बना घटिकारम्भ इसका नाम है क्योंकि वो घड़ से संबंधित है अभी तो बैटरी से चल रहा है पहले दूसरा घटिका होते थे घड़ में पानी भर के कुछ होता था वो उसको वो घूमते थे पानी गिरते गिरते इससे घूमने का कुछ होता था उसके अनुसार सूर्य के जो है समय निकाला जाता था इसलिए उसका नाम तो घटिकार था तो घटिकार करो दी थी, थी ऐसा घूमता तो है उसी प्रकार इसी का नाम भी होगा। तो बोलते ये घड़ी का स्थान भी अलग अलग हो जाता है कि जैसे जो रेखा है भूमध्य रेखा उसी के आजू बाजू में और आगे पीछे का अलग अलग होता है जैसे हमारे हिमालय की तरफ कुछ समय का अंतराल होता है और दक्षिण से इधर से कम से कम एक घंटे के लगभग जो है फर्क होता है तो बहुत कुछ होता है इसीलिए ये उदय अस्थम के अनुसार उदय अस्थम का भी अंदर होता है और चंद्रोदय आदि का भी अंदर होता है नक्षत्र उदय आदि का भी अंदर होता है सबका होता है इसी के अनुसार कुछ नियमों में अंदर हो सकते हैं लेकिन सबका त्याग नहीं होता वो तो अन्य कारण से ऐसा होता है तरही किम तरही किम ना अन्यथा था साबर भाष्य उदाह सर्ववाक्या अब कहते हैं आप कहते हैं कि ये वेद में कोई प्रमाण नहीं मिलता सन्यास में क्या क्या करना चाहिए सन्यास करना चाहिए करके प्रमाण नहीं मिलता ये आपका कहना था तो देखिए इसका कारण बता रहा। इसका कारण ऐसा होता है आपने जिस शाखा को देखा आपके पास जो वेद है शायद उस वेद में वो लिखा नहीं मानते लेकिन और भी तो वेद के भाग है जैसा अलग अलग वेदों से प्रमाण दिया मैत्रायणी ब्राह्मण का सामवेद का दिया और जाबाल श्रुति ये दिया वेद का और उसके बाद कौशीदगी कहा ऋग्वेद का ये अलग अलग वेदे से इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया तो एक शाखा में एक वेद में ना मिलने पर आप वो बात नहीं है ऐसा नहीं कह सकते यदि ऐसा कहेंगे तो फिर ये स्थिति हो जाएगी एक मुख्य बात कह रहे हैं कि बड़े बड़े हमारे जो आचार्य हैं जिन्होंने श्रुति वाक्य होगा उद्धरण दिया भाष्यकार शंकराचार्य जी जिन श्रुति वाक्यों का उद्धारण दिया उनमें से दो तीन श्रुति वाक्य अभी तक कहा है प्राप्त नहीं होता अब जो पहले जो अधिकरण गया था जो अग्निश्चिता अधिकरण इत्यादि तो ये प्राप्त नहीं होता अभी जो वेद हमको मिल रहा है उसमें ये श्रुति नहीं दिखती है इसका मतलब यह कह सकते हैं कि नहीं ये श्रुति है ही नहीं जब पुस्तक में नहीं दिख रहा है तो आचार्य जी ने लिख दिया अरे पुस्तक में नहीं दिखना उससे कोई संबंध नहीं होता क्योंकि बहुत सारे पुस्तक नष्ट हो गए हैं शाखा नष्ट हो गई है तो ऐसे शाखाओं से ऐसे इसी प्रकार स्मृतिवाक के भी है जैसे विष्णु पुराण के ये महाभारत के कुछ श्लोक भाष्यकार उद्धृत करते हैं जो अभी हमें प्राप्त नहीं होता मनुस्मृति के वाक्य उद्धृत करते हैं अभी के वर्तमान प्रकाशन में नहीं मिलता ऐसे हो सकता है वो इसलिए है कि बहुत कुछ परिवर्तन हो गया उसमें कुछ गया कुछ आया ऐसा होता रहा इसी प्रकार जो मीमांसा दर्शन के प्रामाणिक भाष्य है शबर भाष्य शबर स्वामी के द्वारा रचित है उन्होंने उसमें बहुत सारे वाक्यों का उदाहरण दिया है उद्धरण दिया है और अपने पक्ष को स्थापित करने के लिए प्रमाण के रूप में प्रबल प्रमाण के रूप में उपस्थित किया वो वाक्य सारे हमें अभी वेद में प्राप्त नहीं होता नहीं मिलता लेकिन वेद का वाक्य रूप से उन्होंने दिया तो ये सब अप्रामाणिक होगा क्या ऐसा नहीं कह सकते कहीं का मिलता है कहीं का नहीं मिलता हम कहेंगे अभी नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा ऐसा नहीं है इसीलिए साबर भाष्य उदाहववाक्यना साबर भाष्य में उदाह सर्ववाक्य इसी प्रकार पतंजल भाष्य जो पौराणिक पुरातन भाष्य है उनका उदाहरण दे रहे उन भाष्यों में भी उद्धृत वाक्यों का वेद प्रमाण अब नहीं मिलता तो इसका मतलब वो है ही नहीं ऐसा नहीं कह सकता अभी भी आनंद टीका में भी कहीं वाक्य उदृत किए रत्न प्रभा में वाक्य उदृत किए यह भी कहीं कहीं कहीं कहीं नहीं मिलता भामदी के कुछ वाक्य नहीं मिलते तो इसका यह अर्थ नहीं कि यह वाक्य वेद का है ही नहीं वेद का है और उसी में मिलता है इसलिए कहीं आपको सन्यास विधान के संबंध में वाक्य ना मिला इसका अर्थ है संन्यास है नहीं यह कहना उचित नहीं है तो इसलिए कहा कि सावर भाष्य उदाहरण सर्ववाक्यना ध अध अध अनुबलंबात पहाड़ प्रसंग समय आदि अध्ययन करते हैं जितनी शाखाएं उन शाखाओं में प्राप्त नहीं हो रहे इससे उसका त्याग हो जाएगा क्या तत्व उनका भी त्याग करना पड़ेगा आपको कहना पड़ेगा ये वाक्य तो प्र... वेद में नहीं मिलते तो अप्रामाणिक है ऐसा करके आपको कहना पड़ेगा ऐसा नहीं हो सकता इसलिए ऐसा मत कहिए कि आपको नहीं मिला संन्यास संबंधी वाक्य तो संन्यास का विधान है ही नहीं ऐसा मत कही तिष्ट परिग्रह आश्वास फिर क्या करना पड़ेगा कि शिष्ट आचार्यों ने उसको प्रमाण माना है उसी से ही आपको आश्वस्त होना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं कैसे आप निश्चय करें तर किम व्यासादया शिष्टा न भवंती तथा अब उस स्थिति में क्या व्यासादि अपने वाक्यों को उद्धत करते हैं तो वो तो शिष्ट होते ही तो शिष्ट नहीं है ऐसी बात नहीं है ना ये भी तो शिष्ट है व्यासादि कहते कर, हैं तो मानना पड़ेगा आपको क्या कहा उन्होंने यज्ञोपवीद कर्मांगम वदंद्युत्तम बुद्ध यहा उपकुर्वाण का पूर्वम यदो तो लोके लोके न दृश्यते कहते हैं कि जो यज्ञोपवीत कर्म का अंग है यज्ञोपवीत के बिना कर्म नहीं होता कोई भी कर्म में आपको संकल्प करने के लिए बैठना है और ऋत्विक बनना है या यजमान बनना है या किसी भी प्रकार कर्म करना है तो दान तप आदि कोई भी कर्म करना है उसके लिए तो होना है इसलिए कर्म का माना तो यज्ञोपवीदम कर्मांगम वदंधी उत्तम बुद्धय जो सम्यक प्रकार ज्ञान रखते हैं उत्तम बुद्धि के लोग ऐसे कहते हैं ज्ञानी लोग और उप कर्वाणकान पूर्व यदो लोके दृश्यते और ये किसके लिए धारण किया जाता है जो उपकुर्बान ब्रह्मचारी होते जो ब्रह्मचारी होते हैं गृहस्थ होते हैं वानप्रस्थ होते हैं ये तीनों आश्रम के जो हैं, ये धारण करते हैं और सबसे पहले धारण ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है उपकुर्बान जो ब्रह्मचारी होते हैं उनका जो जो विविध संस्कार होता है उस समय वो हो होता ऐसे ही लोग में आ, आ इसके पूर्व में नहीं देखा गया यानी उपकुर्बान ब्रह्मचारी को ही ये देखा है उसके पूर्व में जब आठ साल तक वो बने नहीं होता है तब तक वो बने नहीं है उसका इसलिए उसमें कोई कर्म का भी विधान नहीं उस समय वो कर्म भी नहीं करता इसके बारे में मनस्पति में भी कहा जब तक वो बने नहीं होता है उसको कोई कर्म नहीं कराया जाता वो बच्चा मान करके उनको छोड़ देते और फिर बाद में क्या करना चाहिए यावत कर्माण गुरुदेव तावत धारणम और जब तक आप कर्म करते रहोगे तब तक इसका धारण करना आवश्यक है का धारण करना पड़ेगा कर्म भी सा और बाद में क्या करता है जब में सभी कर्मों को त्याग कर दिया अब रखने का कोई प्रयोजन नहीं है उसका तब तो यज्ञोविद का भी परित्याग करते स्पष्ट रूप से व्यास स्मृति में कहा गया है इसलिए यज्ञोविद का परित्याग नहीं करना चाहिए जो आप समझते हैं ये ठीक नहीं है नारद नारदी के भी नारद स्मृति है उसी में कहते हैं अधिकृता ये तो तेस्तु ब्राह्मणादय तेईस् धार्य सूत्र क्रियांग कर्म में वैदिक कर्म में अधिकृत जो ब्राह्मण आदि हैं उनको तो तेस्तु उनके द्वारा ये जो सूत्र है ये जो विविध सूत्र है क्रिया के अंग मान करके उसका धारण अवश्य करना चाहिए ये नहीं करते हैं तो वो गलत करते हैं उससे बहुत कुछ दोष होता है वो दोष जो है बाहर दिखाई नहीं देते वो दोष होता है मानसिक रूप से होता है और बहुत पाप भी होता है और मन स्वस्थ नहीं रहेगा इत्यादि होता है इसलिए उनका धारण अवश्य करना चाहिए का, इतना ही नहीं और भी प्रमाण वाक्य बहुत है इनके पास मुंडो अममो अपरिग्रह यदि वशिष्ठ है स्मृति में वशिष्ठ जी ने कहा कि मुंडन किया हुआ होना चाहिए अपरिग्रही होना चाहिए और ममत्वरहित होना चाहिए विश्वामित्र जी कहते हैं ये सब हमारे परंपरा के आचार्य ऋषि है अथ अपरम पिव्राजकिंग सर्वतः परिमोक्षके सत्यानृते सुख दुखे वेदा निमं लोक शिखा यज्ञोपवीत कमंडलु कपालाना च्यागी अरण्य नि्यत्व मुंड कषाय परिहित कंधा ध्यान योग इति ये सब कहा तो जो कुछ आया पहले वही है अथ अपरम परिवराजक लिंगम अब दूसरा परिवराजक का लक्षणम हम कहते हैं जो परिवराजक लक्षण धारण करते हैं यानी विविदुषु के लिए कहा गया सर्वत परिमोक्ष और कुछ लोग समझते हैं सब कुछ त्याग देना चाहिए सबका परिमोक्ष जो मुख्य रूप से त्यागते हैं सर्वदा परिमोक्ष सभी से मुक्त होना और एक सत्यामृत हाँ सत्य और अमृत दोनों का त्याग यानी उसके ऊपर कोई आसक्ति नहीं सुख दुखे सुख भी त्याग करना है दुख भी त्याग करना दुख को तो त्याग करना चाहते हैं लेकिन सुख को भी तय करना पड़ेगा दोनों की इच्छा नहीं और वेदानिम लोग अमुम च परित्येज वेद संबंधी कर्मों का भी त्याग करेंगे वेद का त्याग मतलब वेद संबंधी वेदोक्त कर्मों का त्याग और इस लोक को भी त्याग करेंगे इस लोक में भी जो अभी जैसा हमने कहा अपने भूमि रखना इत्यादि संपत्ति रखना ये रखना वो रखना ये सब नहीं होता इसको भी त्याग करते अमुम और स्वर्ग लोग स्वर्ग आदि जो लोग है ऊपर के लोग उसको भी त्याग करते सबको परित्याग करके आत्मानव अनुच्छे आत्मा की ही इच्छा करते हैं आत्मा की ही अन्वेषणा करते हैं शिखा यज्ञोपवीत कमंडलु कपाला नाम च्यागी यह भी त्याग में जोड़ दिया उन्होंने शिखा का त्याग यज्ञोपवीत का त्याग जो कमंडलु आदि होते हैं उसका भी त्याग और कपाल त्याग वो हाथ से पानी पीना पड़ेगा कमंडल्ला कपाल मतलब ये जो जिससे हम भिक्षा पात्र समझते हैं उसको कपाल कहते हैं मुंडी होता है काषाय परिहित काषाय वस्त्र धारण करता है कंधा ध्यान योग परो नित्यम और एक ध्यान आदि करने के लिए एक कंथा रखता है कंथा मैंने ये जो ऊपर डालते हैं उसको बोलते कंथा डाल, डालते ऊपर जो वस्त्र डालते तो उसको रखते हैं और ध्यान योग में मग्न रहते हैं ये विश्वामित्र जी ने कहा और भी है सवनग प्रोक्त संन्यास विधो सवनक ऋषि ने भी अपने स्मृति में संन्यास विधि किया वहां भी इसी प्रकार है देखो कितने साम्यदा है सब में सब एक ही बात को कह रहे अलग अलग शब्दों में कहीं कुछ जोड़ा कहीं कुछ छोड़ा ऐसे करके सभी एक ही बात को कह रहे परिवराजक जो अन्य परिवराजक होते हैं मुंड्रह का वांग मन कर्म दंडो त्रिदंडारण करना वाग दंड मन दंड कर्म दंड भूदान्यू द्रोही भूतों को द्रोह नहीं करने वाले उधर पात्र फिर आया उधर पात्र उधर कोई पात्र बनाया और कोई पात्र नहीं है अब तो अब कई पात्रों में रख करके सब सामान इकट्ठा करके रखते हैं और जो भी आता है सब रखते हैं फिर वो थोड़ा खाते हैं और वो फिर फेंक देते क्या क्या करते हैं तो उन्होंने बोला तो उधर धंड रखो कोई झंझट नहीं जितना खाना है खा लिया अब आप देखेंगे कहीं मिलेगा तो मिलेगा और भिक्षाशीला भिक्षाड़न करते हैं सर्व वर्णेश्व अभिशस्त पदित वर्जम ये पहले भी आया था सभी वर्णों में भिक्षाटन करते हैं जिसका अभिशाप हुआ है उनको छोड़ देते हैं पदित को छोड़ देते हैं अयोमी यज्ञोविधि का धारण नहीं करते शौजनिष्ठा क्षमी क्षमाशील होना चाहिए कोई भी कुछ भी बोला अब ये इतना सब करेंगे आप घूमते रहेंगे कोई भी कुछ बोलेगा अरे कैसा है क्या है वो कोई कुछ बोल सकता और आपको किसी से हंसना भी नहीं बात करना भी नहीं आप कैसे है कुशल प्रश्न भी नहीं करना है वैसे साधु के लिए यह सब नियम है वो पालन करेंगे तो आपके पास कोई आएगा ही नहीं वो अपने आप अभिजन में हो जाएंगे क्यों कोई आया आप हलो हवा यू भी, भी नहीं पूछेंगे तो कोई आएगा क्या वो पानी भी नहीं पूछना कुछ नहीं, नहीं पूछना ऐसा नियम में ऐसा है आप कुशला प्रश्न नहीं कर सकते कुछला प्रश्न करने का अधिकार सन्यासी को नहीं है कोई आया है ना तो कैसे आया क्या है आपकी यात्रा ठीक रही हम लोग तो पूछते रहते हैं कैसे है क्या है कुछ तो पूछना चाहिए ऐसा पूछते लेकिन नहीं पूछते हमारे स्वामी जी को हमने देखा चंद जी महाराज कभी ऐसा करते हुए हमने देखा नहीं और पहले तो हमको भी थोड़ा अलग लगता था कि कोई आया तो कम से कम बैठो तो बोलना चाहिए वो बहुत कम कोई बुजुर्ग संद आया जो आदरणीय आया तभी बैठो बोलेंगे स्वामी जी नहीं तो बैठो भी नहीं बोलेगे और आज पानी पिया है पानी पियेंगे चाय पियेंगे कुछ नहीं कुछ पूछते नहीं थे ऐसा था बाद में सभी लोगों ने कहा थोड़ा वो तो नहीं होता है फिर होना चाहिए ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे होता था फिर भी ऐसा कोई आया खाना खाओ ना वो पूछो कैसे आया क्या है कुछ नहीं वो आएगा बैठेगा वो अपने आप कुछ बोलेगा तो सुनेगा ऐसा हमने देखा है स्वामी जी को हमारे सामने देखा बाकी तो संदो तो करते थे तो जो आने वाला सोचता है कि ये बड़े अभिमानी है ये दुर्भिमानी है इतना तक भी कॉमन सेंस भी नहीं है कि कोई आया तो कम से कम आइए बैठिए बोलना चाहिए ये भी नहीं बोलना चाहिए भाई सन्यास का नियम के अनुसार ऐसा ही है आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं तो वो आया ठीक है जो आया काम के आया होगा वो प्रणाम करना करेंगे नहीं करना और नहीं करेंगे जाना है जाएंगे ऐसा है कुछ लाभ प्रश्न भी नहीं करते वो मौन में रहते हैं अपने वाकदंड को लेकर के मौन में रहते हाँ ये आगे कहा इसलिए क्षमाशील होना जब ऐसा कहेंगे तो लोग तो कुछ बोलेंगे ही ये कैसे साधु है इतना भी नहीं जानता ऐसा करके बोलेंगे यही मैंने बोला ना नियमों को नहीं जानते हैं लोग और नहीं जानते हैं तो आप वेलकम कहते हैं वो सब हलो हवा बोलते हैं।, हैं फिर ये करते हैं आप घर में कैसा है बच्चे बाल बच्चे कैसा है सब पूछते हैं अब लोग सब पूछते हैं पूछना पड़ता है नहीं पूछेंगे तो मुश्किल होता है वो सोचते है कुछ पूछता ही नहीं कुछ बात करता ही नहीं ऐसे करेंगे अब हम कोई आएगा तो थोड़ा आधा दो ब्रह्म शुरू करो क्या आए हो तुरंत तत्व किया ऐसा तो हो सकता तो कुछ तो बात करनी पड़ेगी कुछ तो पूछना पड़ेगा कैसे आया क्या आया ऐसा पूछना पड़ेगा तो वो तो करते हैं लेकिन वास्तव में वो भी नहीं करने के लिए बोला वो भी आपको आवश्यक नहीं वो इसलिए आपको करना पड़ता है कि आप चाहते हैं वो आए और बैठे आपसे बात करें और उनके प्रेम भाव रहे कुछ तो सोचता है आप तभी तो करते हैं आप किसी का प्रेम भाव नहीं चाहते तो फिर आप क्यों पूछेंगे किसी से क्या कुछ नहीं पूछेंगे तो ऐसे कट्टल होते हैं तो इसीलिए क्षमाशील होना चाहिए कोई भी कुछ कहा कुछ किया तो ठीक है हो गया तो क्षमाशील होना चाहिए क्षमा शस्त्र करे इससे दुर्जना किम करी शरी क्षमा रूप जो शस्त्र जिसके पास है कोई भी कुछ कर नहीं सकता तो क्षमाशील होना चाहिए क्षमाशीलम तपस्वी का आप तपस्वी है इसका पहला लक्षण है आप क्षमाशील होना चाहिए सहनशील होना चाहिए और तुल्य निंदा स्तुति तुरंत बोल दिया कोई स्तुति किया तो भी ठीक है निंदा किया तो भी ठीक है तुल्य निंदा स्तुति इसका मतलब आप किसी को निंदा करना ऐसा नहीं है हाँ ऐसा नहीं है आप निंदा सुन भी करते निंदा, ऐसा नहीं, आपको कोई स्तुदी किया निंदा किया तो सहन करना है आपको किसी को स्तुदी करना भी नहीं निंदा करना भी नहीं वो भी नहीं करना है ठीक है समो भूदेशु सभी प्राणियों में समभाव रखने वाले और मौनी ये मैंने कहा वो चुपचाप बैठते बोलने की आवश्यकता है नहीं तो मौन हो जाता इत्यादि इत्यादि सब कुछ उन्होंने शवनगि ने बताया और बोधाय बोधायन स्मृति में भी कहा अदर्धमीं यलप कमंडलुम पात्रे वर्जय अथ दंडवा दखा गोपाय दंडक मंत्र वैसे बोल के का ग्रहण कर इसके बाद में यानी सन्यास कर्म होने के बाद सन्यास होने के बाद योविधा आच्छादन यष्टी एस जो हाथ पकड़ करके जो डंडा संभाल करते हैं उसको एस कहते हैं जो डंडा चलने के लिए हम समार करते हैं वॉकिंग स्टिक उसका नाम एस है और ये जो दंड लेते हैं वो एस के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते वो तो नीचे स्पर्श करना ही नहीं इसलिए पहले नियम रखा नहीं तो दंडे को नीचे पकड़ करके फिर वही एसटी बना देंगे ऐसा नहीं उसको ऊपर रखा उसका नियम है जब वो आप हाथ में पकड़ते हैं उसके बाद उसको जमीन में टच नहीं करना चाहिए तो यज्ञोपीधि एस एसटी और सिक्क्य शिखा और जल पवित्र जल पा, जलपात्र आदि जो होते आजमन पात्र इत्यादि कमंडलों पात्रम इत्येदान सर्वर्जय इन सबको छोड़ देना चाहिए जो पहले प्रयोग करते थे कर्म के संबंध में जो जो प्रयोग करते हैं सबको छोड़ देते हैं दंड उसके बाद एक दंडा हाथ में रखते हैं दंड हाथ में रखते मंत्रोपया दंड मेरी सखा है मेरा तो दोस्त ऐसा मानकर के वो दोस्त वही दंडा है उसी का दोस्त तो उस दोस्त मतलब साथ में रहेगा हमेशा अपने हृदय के साथ लिपटा हुआ साथ में रहेगा हमेशा हाथ में रहेगा इसके कारण उसको सखा करके संबोधन किया तस्माद यथोक्त स्तुत्यर्थ से अनेक स्मृतिशु परिग्रह दर्शनात् नानाश्वास ये कहते हैं देखो अभी कितना बताया और भी बता सकते हैं पूरा ग्रंथी भर जाएगा तो तस्माद इतने सारे स्मृतियां आपके सामने रखा इतने स्मृतियां रखी इनका सब क्या अर्थ है इसलिए श्रुत्यर्थ से अनेक स्मृति श्रुति अर्थ ही अनेक स्मृतियों में पुनरावृत्त किया अनुवाद किया गया इसलिए ये सन्यास का विधान है इसका परिग्रह परिग्रह अपरिग्रह आदि नियम है शौच आदि नियम करना चाहिए विदुषो को क्या करना चाहिए और अन्य को क्या करना चाहिए सब विस्तार से कहा है तो इसलिए आपको इसमें अविश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं आप इस पे विश्वास कर सकते इतने इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाल अब वो कहते हैं कि यलश्रुतौ पूर्व उपवीध त्याग विधान अभाव अयतोपवीदी कथम ब्राह्मण आकस्मिक प्रक्षिप्तमेव प्रक्षिप्त में वचनम कैनचि दुर्विधक्न कहते हैं कि ज्याल श्रुति में कहीं पूर्व मुपवीध त्याग विधान अभाव उपविधि का त्याग नहीं करना चाहिए ऐसा कहीं जाबाल श्रुति में कहीं मिलता है ऐसा दिखाई पड़ती है तो जैसा यज्ञो अयज्ञपविधि का धम ब्राह्मण जो यज्ञ विधि नहीं होगा वो कैसे ब्राह्मण होगा ऐसे करके वहां कहा तो फिर उसको क्या समझना चाहिए बोलते हैं कि यदि संन्यास के बाद है तो सन्यास के पहले तो यज्ञो विधि होना चाहिए उसको और संन्यास के बाद है तो इसको आकस्मिक प्रश्न अनुभव इसको आकस्मिक प्रश्न मान करके प्रश्न तो हो नहीं सकता जब संस लिया आयोजन विधि कथम ब्राह्मण ऐसा हो नहीं सकता इसलिए इसको प्रक्षिप्त मान लेना चाहिए क्योंकि यह अन्य सारे सुधी स्मृति के विरुद्ध जा रहा इसके कारण यह ऐसा नहीं हो सकता है वहां एक आकार मात्रा उन्होंने जोड़ दिया आकार लोप स्थान में कभी मात्रा जुट जाती है ऐसे कही जोड़ दिया उन्होंने ऐसा समझना चाहिए क्यों पूर्व अपार अपर्यालोचन विजृंभी यह ऐसा क्यों हुआ क्योंकि पूर्व अपर पर्यालोचना ना करने के कारण यह अय्ञोप विधि कथम ब्राह्मण है इत्यादि कहा गया है ऐसा समझना चाहिए का त्याग तो सन्यास में होता ही है यह कहना चाहता हूं पूर्व में सर्वस्व त्यागात्मक संन्यास विधि ना दाराधि उपवीधि त्याग सिद्धौ कथम अस्माक आकस्मिक प्रश्न प्रसंग है क्यों ऐसा त्याग चाहिए जो क्योंकि हमने श्रुति आपको प्रत्यक्ष को दिखाई दिया है यहाँ परिवराट विवरण वासा मुंडा परिग्रह इत्यादि बहुत सारे श्रुतियां विधि होने के लिए कहा तो इसीलिए जैसा सर्वस्व त्याग के प्रसंग में पत्नी आदि कुटुंब आदि सबके त्याग करते हैं तो उस त्याग के सिद्धि के लिए जब सन्यास लेता है तो उस समय ये यज्ञोपविद कहां से आएगा यज्ञोपिद किसके लिए रखना क्योंकि यज्ञोविद रखे कोई कर्म तो करता ही नहीं हो तो इसीलिए फिर उसके मतलब ही नहीं है संन्यास में यज्ञवि नहीं हो अब कहते हैं कि पहले पूर्व पक्ष ने कहा में ही कहा था कि ये जो आचमन आदि शौच आचमन व्याख्यान विक्षाटन आदि सब देखा गया है इसके लिए तो फिर यज्ञोविधि तो होना चाहिए क्योंकि ये सब तो धार्मिक कार्य धार्मिक कार्य के लिए यज्ञ विधि होने के लिए कहा क्योंकि जो अ विशिखो विपवीत तत्दी न तत्कृतम ऐसा कहा कि शिखा के बिना उपवीध के बिना जो भी धार्मिक कार्य किया जाता है जब तप साधन कर्म कोई भी किया जाता है या हम तक मंदिर दर्शन जल स्नान पवित्र स्नान इत्यादि कोई भी किया जाता है वो सब व्यर्थ माना गया उसको देवता ऋषि पितर अंगीकार नहीं करेंगी कि वो बड़ा उद्दंड है कि तो हमारे हमको मानता नहीं तो ये जो तीन उपविधा आदि जो आप धारण करते हैं ये सूचित करता है कि आप देवताओं को पितरों को ऋषियों को मान रहे हैं हमारा धर्म का अनुसरण कर रहे हैं उसका सूचक है इसलिए तो पहले जब मुसलमान यहां आक्रमण किया ये बहुत इतिहास की बात है अब ये तो व्यावहारिक विषय सामाजिक विषय होने से कभी कभी यह भी तो ध्यान में रखना चाहिए क्यों ऐसा हुआ कि ये जब आक्रमण किया तो उन्होंने क्या किया आक्रमण करके धर्मांतरण किया धर्मांतरण करने के साथ में जितने अज्ञोपवीत पहने हुए थे शिखा रखे तो सबको पकड़ करके अज्ञोपवीध कटाया शिखा कटवा दी सब कुछ कर दिया ऐसा करके उनको छोड़ दिया और जो धर्मांतरित हो गया वो तो हो गया और बाकी लोग सब को सबको इस प्रकार से परेशान किया था ये जब बुद्धिज्म हुआ तब से शुरू हो गया था लेकिन तब तो इतना प्रबल नहीं था बाद में जब मुगलों का मुसलमानों का ये आक्रमण हुआ जब से लेकर के राज्य उनका हुआ तब से लेकर के ये हो गया अच्छा अब क्या हुआ उसके बाद की बात देखिए। अब मुसलमान तो चले गए भर की बात तो सब लगभग समाप्त हो गया धीरे धीरे फिर निपट गया सब समाप्त हो गया तो सब चला गया अब वो उनका राज्य नहीं है लेकिन ये जो हिंदू है इसको हिंदू माना जाता है तो ये हिंदू जंतुओं के मन में ये डर बना रहा अभी भी जो कॉलेज इत्यादि में जाते हैं उनको उपविध पहनना डर लगता है वो फिर छुपा करके रखते हैं या फिर निकाल करके जेब में रखते हैं हमने देखा डरते और पायन के जाते हैं तो उसको पकड़ करके खिंचा जाता है शिका पकड़ कर खिंचा जाता है सब कुछ करते वो तो हम लोग सब स्कूल में अनुभव किया ऐसे करते मजा करते इसीलिए वो पैरना ही छोड़ दिया जो ब्राह्मण होते हुए जो पैनने का अधिकार है वो उनको उपवीत किया जाता है करने के बाद में वो निकाल करके रख देते पूजा के स्थान पर रख देते ऐसा करते क्यों हुआ कि हम ये कहते हैं, हम स्वतंत्र हो गया लेकिन ये जो पहले से जो डर पैदा हो गया ना वो डर हमारे अंदर बैठ गया और उसी के अनुसार कानून बनाया कानून बनाने वाले सब विदेशी आ, मैंने विदेशी नहीं थे लेजी थे लेकिन विदेश के ही विचारधारा को रखने वाले थे इसके कारण उन्होंने ऐसा बनाया और धर्म निरपेक्षता के अर्थ कुछ और किया जाता है अब कैसे हो सकता है धर्म निरपेक्ष कुछ हो सकता है क्या पहले धर्म क्या है आप सोचो हम तो वैल्यूज को ही धर्म कहते हैं। अब वैल्यू निरपेक्ष हो जाएगा मूल्य निरपेक्ष ऐसा हो सकता है अब वो मूल्य को धारण करने के लिए कुछ लक्षण आप धारण करते हैं। और जैसे सामाजिक मर्यादा को पालन करने के लिए आप कपड़ा वस्त्र आदि पहनते हैं। उसी मर्यादा के अंदर का हमारा धर्म मर्यादा है आपको पवित्र पहनना है शिखा रखना है ये धर्म मर्यादा है यदि हिंदू होकर के नहीं रखता है इसका मतलब आप अभी भी मुसलमान से या अन्य धर्म से डर रहे हैं। मैं सीधा सीधा बोलता हूँ उसका साइकोलॉजिकल कारण ऐसा है दूसरा कोई कारण हमको दिखता नहीं अच्छा क्यों नहीं करना चाहिए में भी करते ना, सभी फिल्म अरे फिल्म फिल्म को छोड़ो फिल्म तो अभी आया वो वही सब इसके अंतर्गत है मैं जो अभी एक एक बात आप बोलेंगे सब इसके अंतर्गत है अब जो बुद्धिमान है आप स्वतंत्र है मानते हो अपने धर्म को मानते तो ये तो कौन अभी देखो शास्त्र में कहीं भी इसका विधान तो है ही नहीं तो आप नहीं करते हैं, आप सिनेमा दे के करो यदि आपके अंदर हिम्मत है यदि आप अपने धर्म को मानने के लिए तैयार है कोई यह दुनिया में आपको रोक नहीं सकता ये पक्की बात है ना सिनेमा रुकेगी ना मोबाइल रुकेगा ना कोई यूट्यूब व्हाट्सअप रुकेगा कुछ नहीं करता ये ये सब जो है ना इसका अंदर बैठा हुआ आपको आ, लगेगा कैसे जैसा हम लोग भी तो स्कूल से आए हैं हम लोग भी वहां गए हैं हम भी ऐसे करके मैंने बताया ना सभी लोग थे और भी अभी भी है अच्छा तो कानून और व्यवस्था बहुत बड़ा कार्य है मतलब वो वो जो रखता भी है ना वो तो फिल्मों सीखते हैं ना जो बच्चे अपमान करते जो रखते हैं उनका वो मजाक करते हैं वो तो मैं ना ना आप जो तर्क दे रहे हैं, ना नहीं बोल रहा हूं लेकिन उसका भी पीछे कारण देखिए उसके पीछे कारण क्या है उसका पीछे का कारण ये है कि आ, हमारे यहां जो अभी आप इतिहास देखेंगे या दो सौ साल तीन सौ साल का इतिहास अभी का इतिहास बाकी तो पुरातन तो छोड़ दीजिए वो उस समय तो आक्रमण के द्वारा था अभी के इतिहास में उन्होंने ये बनाया कि आप कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो उसमें उसको मजाक बना दिया जाए और उसको कहीं स्थान न दिया जाए ऐसा करते लेकिन अब धीरे धीरे इस पर अवेयरनेस आ गया लोग बदल रहे हैं और आपको ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जो बड़े बड़े स्थान में पदों पदों में रहते हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं सब जगह करते हैं पढ़ते भी है सब करने वाले भी है यदि आप करना चाहते कर सकते हैं। लेकिन ना करने पर हमें कार्य सिद्ध हो मैं तो इसको सीधा कहता हूं कि मतलबी अर्थ हम निकालते हैं। हमें ये पहनने से क्या सिद्ध होगा ये हमें पता नहीं है हमें इसके पहन, ना पहनने से हमें अच्छी नौकरी मिल रही है पैसा मिल रहा है और अच्छे घर में शादी हो रहे हैं तो हम नहीं पहनेंगे ना हमें मतलब इससे पहनने से नहीं हमें मतलब पैसा मिलने से स्थान मिलने से ऐसा ऐसा किया इसके कारण बदलते गया धर्म का बोध नहीं है ऐसा नहीं धर्म से सब डरते हैं धर्म से डरते हैं लेकिन ये सब जो है उसके अंदर अंतर्गत इसलिए मैंने बोला ना बीच में जब मजाक में इसलिए मैं कहा कि वो सीधा सन्यास लेने की बात क्यों करते हैं क्योंकि बीच में वो कुछ करना नहीं चाहते और हम कहते हैं जब तक आप ये ना करेंगे आपको संन्यास का महत्व तो मालूम ही नहीं पड़ेगा क्योंकि संन्यास में आप में क्या त्यागा यह आपको पता नहीं है आप क्यों जो त्यागने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं ना जो त्याग आ जाए <laughs> क्या त्याग आपने अब तीन व्याखदियों का त्याग ना होता है प्रेष मंद्र में अब तीन व्याखदि आपने लिए ही नहीं आपके पास गायत्री है ही नहीं व्याघि लिया नहीं और ये सब जो शिखा सूत्र आदि त्यागना होता है वो भी आपके पास है नहीं फिर आप त्यागो और क्या भाव <laughs> तो इसीलिए यह समस्या हो जाती तो धर्म का क्रम देखे का किस क्रम से जा रहा है उन्होंने कहा अभी अब व्यासमृति जो दिया है किससे क्रम से कहा अब उपगौारण ब्रह्मचारी से लेके नियमों का पालन करते हैं उसके बाद ग्रहस्थ में जाते हैं उसके बाद ऐसा होता है उसके बाद सन्यास में आता है सन्यास में आने के कारण समय में यह त्यागा जाता है तो वहां उन्होंने लिया था अब यहां त्याग रहे और जिसने लिया ही नहीं फिर क्या त्यागेगा उसके बाद त्यागने के लिए नहीं है <laughs> ये समस्या हो जाती है और त्यागने के लिए नई एक अर्थ क्या है उसको समझ में नहीं आता है कि मैं सन्यास में किया क्या जो करते आया वो त्यागा है तो समझ में आएगा और उसको इतना ही समझ में आता है पहले सफेद कपड़ा लाल कपड़ा पीला कपड़ा पहनता था वो कपड़ा बदल दिया अब ये यह, यही कपड़ा पहनना तो खाली संन्यास को कपड़ा पहनने तक इसलिए रखा क्योंकि कपड़े को त्यागा है वो उनको समझ में आता है और बाकी त्यागा हुआ समझ में नहीं आता यह समस्या इसीलिए धर्म का क्रम ना होने पर क्रम का व्यवधान भी है लेकिन क्रम ना होने पर वो धर्म क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता है। ऐसे हम धार्मिक बन के बैठे हमारे हिंदू सर्व में इस समय की स्थिति ऐसे है बाकी में भी है ऐसा नहीं कि हम एक तरफ नहीं बाकी में भी उनके भी सब कुछ पक्का चल रहा है ऐसी बात नहीं है सब जगह प्रॉब्लम है लेकिन हमारे यहां हम बहुत प्रॉब्लम जिनको यह करना चाहिए और अधिकारी है वो सुविधा है उनके पास सब व्यवस्था है करेंगे कारण करेंग क्यों नहीं क्योंकि प्रमाद के कारण नहीं करें या इसी प्रकार जैसा अभी स्वामी जी बता रहे हैं, ये समाज के ये जो मजाक उड़ा रहे इत्यादि देकर कह मजा रहे मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे आएगी ये पहले आप सोचो ना हमारे धर्म के ऊपर हमारे आचरण के ऊपर कोई मजाक करने की हिम्मत कैसे आ रही है नहीं हो तो? निष्ठा नहीं आएगी कुछ भी किया नहीं तो निष्ठा कैसे आएगी हाँ? के कष्ट को कर तो सहन करना पड़ता है और धर्म तो स्वाभाविक होता है हम तो ये कहते हैं कि आ, आपको धार्मिक बनने के लिए अस्वाभाविक हो, होने की जरूरत नहीं है आप स्थिति में जो पहुंच जाए हुआ अस्वाभाविक हो गया है और इसके कारण आपके मन में द्विधा चलता है और मन जो है अस्वस्थ रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं समझ में नहीं आता तो धार्मिक होना स्वाभाविक है क्यों धार्मिक वैल्यू बेस्ड होता है और वैल्यू कभी भी त्यागने योगी नहीं होता वैल्यू कभी त्यागा जाता कोई भी कहीं भी नहीं होता तो मूल्य मूल्याधिष्ठित हमारा जीवन होता है और मूल्य किसने यह सृष्टि में दिया हुआ मूल्य है वो हमारे धार्मिक नियमों में जो कुछ कहा है कोई काल्पनिक नियम नहीं है वो सारे सृष्टि के अनुसार आपको स्वस्थ जीवन और सार्थक जीवन चलाने के लिए मूल्याधिष्ठित जीवन है उसको मूल्याधिष्ठित जीवन ही कथे उसका अंतर्गत है यह इसलिए ये यहां तक जो इन्होंने विस्तार किया इसको ये संबंध में समझना चाहिए ऐसा कहा हां तो इसीलिए यह आकस्मिक प्रश्न यानी सन्यास लेने के बाद में फिर यज्ञोविद करना देखो पक्का बोल रहे सन्यास लेने के बाद में यज्ञोविद धारण नहीं करना उसके पहले तो करना है उसके पहले तो करना ही है और इसके बाद में नहीं करना अब बता रहे हैं कि आपने आजमन आदि सिद्ध है यज्ञोविविधा अपेक्षा ये जो कहा था ना पूर्वाति ने आजम आदि को करने के लिए आजमन धार्मिक कार्यों को उसके लिए आपको यज्ञोपिद करना है ऐसा बोला तो फिर ऐसे भी तो होता है बोलते हैं कि ये नहीं जो सन्यासी आचमनादि सौजादि का नियम करते हैं उसके लिए यज्ञोपविद की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यज्ञोपिद के बिना भी कुछ आतमनादि करने का विधान है कहां है इसके लिए कहते हैं स्त्री बिना भी यज्ञोपिदे न आचमन दर्शनाथ कि स्त्रियों को और चतुर्थ वर्ण को यज्ञोपिद धारण करने का विधान नहीं है नहीं प्राप्त होता तो नहीं प्राप्त होता है तो भी उनको आचमन बाकी जो शौच शौच है अन्य जो कर्म है उनके लिए कर्म विधान है उन कर्मों का वो आचरण करता है जबकि यज्ञोविद नहीं है स्मृति के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं स्मृति के अनुसार नित्य कर्मों को करते हैं और उत्सवों का आचरण करते हैं व्रतों का आचरण करते हैं बहुत कुछ करते हैं तो स्त्री शूद्रय और बिना भी यज्ञोविदेना तो यहां अधिकारी में ना आने के कारण उनके लिए कहा नहीं गया नहीं आने के कारण उनके लिए उस संबंध कर्म नहीं है उनके लिए जो कर्म कहा है आचमन आदि कहा उसके लिए यज्ञोविद नहीं इसी प्रकार यज्ञोविद आदि के बिना संन्यासी भी आचमन शौच आदि जो कर्म करना है वो करेगी इसमें कोई दोष नहीं लगे ये स्त्री शूद्र बिना यज्ञोविदि का इत्यादि आचमन विषय जो भी उनका नियम है और जिन नियमों का उनको पालन करना चाहिए इनके सबके विषय में विस्तार से हमने पहले व्याख्यान किया है जो लोग श्रवण किए हैं इसी ब्रह्मसूत्र में प्रथमा अध्याय के तृतीय पाद आठवां और नौवां अधिकारण है देवदा अधिकरण और अपशूद्राधिकरण इसको बहुत विस्तार से हमने प्रतिपादन किया क्या क्या कर्म उनका होता है क्या नहीं होता है सारे विवाद जितने भी विषय है उसके ऊपर पूरे शास्त्रीय ढंग से व्याख्यान दिया है तो जो लोग इसको विस्तार से सुनना चाहते हैं वो उसको सुन सकते हैं अभी शायद YouTube में हमारा अपलोड किया हुआ है ना अब शुद्राधिकरण ये सब अपलोड किया हुआ है तो यूट्यूब से सुन सकते हैं पहले जो किया हुआ लगभग उसमें बीस पच्चीस घंटे का होगा तो पूरा विस्तार से बताया है कि स्त्री शूद्र और बिना आचमना दर्शन क्या बताया तो उन नियमों को पालन करना अब क्या हो रहे हैं कि उनको भी वो नियम मालूम नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए उनको पता ही नहीं उनको वो सिखाया ही नहीं उनको कुछ नहीं है ऐसा बोल करके उनको छोड़ दिया तो कैसे होगा वो तो हमारे तो चार वर्ण के अंदर एक वर्ण है उनके लिए कुछ कर्तव्य बताया है क्योंकि वर्ण का अर्थ ही कर्तव्य पालन होता है तो कुछ कर्तव्य उनके लिए कहा है उन कर्तव्यों को जानना और उनका आचरण करना ये भी जरूरी है और स्मृति के अनुसार होता है आमंत्र के कारण होता है अभी आगे बता रहे यच्च स्मृति वचनम नवम उपाध्याश्रम प्रविशेद इति उदाहतम नवम उपादायानी उपादाया। ये विवाह के संबंध में होगा वो ऐसे आश्रम को प्रवेश करें गृहस्थ आश्रम अधिक प्रवेश करें और तथा भी प्रविश्य उपाधि इत्यादि अश्रम और इस प्रकार से जो गृहस्थ आश्रम होगा तो उनके लिए उसी प्रकार विधान है यदि संन्यास आश्रम होता है तो उसी के अनुसार उनका विधान होगा तो नवम उपादाय आश्रम प्रविषेद इत्यादि जो उदाहरण स्मृति वजन का दिया है उसको पूरा स्मृति वजन यहां नहीं दिया है जो जितना अंशी दर दिया है वही है तथा भी प्रविश्य उपाध दीद इत्यादि आश्रवणा निहीन अधिकारी गोचर ये जो वचन दिया है ये वहां उस आश्रम में यानी संन्यास्रम में प्रवेश करके इन सब का पालन करना चाहिए यानी कितना सहित जो कर्म होते है उनका पालन करना चाहिए ऐसा तो कहा नहीं एक और दूसरी बात यह है निहीन अधिकारी गोचर वृत्ति वृत्षय अथवा जो सन्यासाश्रम में चार प्रकार के सन्यासाश्रम आश्रम है उनमें जो कुटीचक बहुत हंस है ये तीनों के लिए तो, का। तो वो जो कहा है उसी के अनुसार उनके लिए होगा जो परमहंस जो मुख्य सन्यासी है उनके लिए यज्ञोविद आदि त्याग बताया वो जो दंड धारण करते हैं और बाकी तो त्रिदंडी होते हैं और कुटीचक आदि होते हैं उनके लिए तो पहले आप सुना है चार विभाग बताया उसमें क्या क्या करना हो बता दिया उसी के अनुसार कहीं ऐसा मिलता भी है तो धारण उनके लिए समझना चाहिए जो अधिकारी गोचर विषय हो उसी को समझना चाहिए ऐसा करके उसका उत्तर देना चाहिए और दूसरे क्या यज्ञ सशिखम वनमित यथा शिखा परिशिष्य देख्यान कुछ कुछ व्याख्या अन्य प्रकार से लोग करते हैं जैसे सशिखम वपनम कृत्व ऐसा तो कहा शिखा सहित मुंडन करना चाहिए ऐसा कहा है सन्यासी के लिए उसकी व्याख्या शिखा को रखने के लिए कुछ लोग ऐसी व्याख्या करते हैं परिवर्तित व्याख्या करते हैं परिष्कार करते हैं वो कहते हैं कि शिखा परिशिष्य दे शिखा को छोड़ करके अन्य का सबका मुंडन करना चाहिए जैसे ब्रह्मचारी ग्रस्त करते हैं शिखा रख करके अन्य मुंडन करते ऐसा नहीं है उसका उसमें तो शहीद ही अर्थ है तथा अग्नि रिखा नान्य अन्य वाक्य शेष विरुद्ध यदि ऐसा मान लिया जाए तब तो आगे जाकर के जो कहा है ना विद्या सिखा इत्यादि वाक्य आया यदि यह सिखा अपने आप रखा है तब तो विद्या सिखा इत्यादि कहने का अर्थ नहीं होगा क्योंकि वहां कौशी ब्राह्मण उपनिषद का वाक्य दिया उसका यज्ञविद तो आत्मध्यान है और विद्या शिखा है इत्यादि जो कहा गया वो विरुद्ध हो जाएगा इसलिए इस प्रकार से भी नहीं हो सकता शिखा भी नहीं हो सकता गोवध प्राश्चितादौ च प्रसिद्धार्थम सशिखम वपन और यहां जो वपन पद दिया है मुंडन का कहीं शिखा रखकर के मुंडन करने के या विशेष विधान बताया है वो गोवध करने के बाद गोहत्या करने के बाद प्राश्चित आदि विधि में विशेष विधान है तो प्राश्चित आदि का आपका उस ग्रंथ भाग में जहां स्मृतियों में बताए हैं उनको आपको देखना है तो उसमें क्या क्या करने के लिए बोला तो वहां भी मुंडन करना पड़ता है क्योंकि आपने पाप किया पाप के प्राश्चित रूप में करना पड़ता तो ये सब नियम जो बताया उसके अनुसार होगा कहीं ऐसा शिखा रख के कहा तो नहीं रख करके कहा इनके सबका अर्थ अलग अलग होता है तो उसको देखना पड़ेगा प्रसंग देखना किंतु संन्यासी के लिए नहीं है न अविशेष प्रवृत्त से छोग ब्रह्मचारी विषय कल्पना न्याय और दूसरी है कि सामान्य जो विधान है अविशेष प्रवृत्त जो विधान है उसका छंदोग ब्रह्मचारी विषय अलग करके कल्पना करना भी ठीक नहीं मानी छांदोग्य शाखा वाले जो ब्रह्मचारी है उनके लिए या उन उनके विषय में ऐसा करके अलग करना भी ठीक नहीं जो सामान्य विधान है सबके लिए है। वो छांदों के शाखा के हो अन्य शाखा के हो कोई भी हो वो जब सन्यास लेंगे तो इस प्रकार से होगा ऐसा अलग करना अन्याय होगा और दूसरी बात है कि त्रिदंड लाभ विषय एकदंडमिति अच्छा वो क्या कहते हैं कि तीन दंडा नहीं मिलता है तो एक दंड धारण करना चाहिए ये सब विवादित विषयों को लेकर के कह रहे हैं कि लोग ऐसे ऐसे भ्रम फैलाते हैं कि वो वैष्णव लोग कहते हैं कि एक दंड का विधान जो है ना त्रिदंड तीन दंडा नहीं मिला जैसा दंड का लक्षण कहा तीन बांस मिला करके बांध करके त्रिदंड बनाते अब वो मुश्किल हो गया नहीं मिला तो फिर एक दंड का धारण करना चाहिए उस अर्थ में नहीं है त्रिदंड अलग है एक दंड अलग है जो त्रिदंडी होते हैं वो अलग है एक दंडी अलग ऐसा नहीं कि तीन दंड नहीं मिला तो एक रख दिया ऐसा का होता है वो जितना बोला उतना नहीं मिला तो एक रख देते ऐसा नहीं है परित्याग एक दंडारण एक दृश्य दे वाक्य प्रधानदा ऐसे आ, कहीं स्मृति में कहा है वजन व्यास वजन विरुद्ध व्यास जी के स्मृति व्यास स्मृति में कि त्रिदंडस्य परित्याग त्रिदंड को परित्याग करना चाहिए और एक दंड धारण फिर वो परमांश को एक दंड धारण करना चाहिए वो बाकी जो सन्यासी होते हैं त्रिदंड धारण करते परमाहस एक दंड धारण करते हैं एकस्मिन दृश्य दे वाक्य तस्माद्य प्रधान एक ही वाक्य में ये दोनों दिखाई पड़ता है त्रिदंड को त्याग करो और एक दंड धारण करो तो उसके पास दंडा मिला ही नहीं है तो त्याग कैसे करेंगे इसका मतलब त्रिदंड धारण किया हुआ व्यक्ति परमांश स्थिति में वो त्याग करके एक दंड धारण करता है ऐसा और भी विस्तार से यदि व्यास और भी कुछ शेष है समय हो गया फिर देखिए द पूर्णमीदर्णा पूर्ण मुदश्यते पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमादाय ओ शाति शांति शांति शांति कल अष्टमी है